डीएन नगर ब्रांच के इंटेरोगेशन रूम से निकलने के बाद विक्रांत सीधे ही सूर्य डेंटल हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा था वो इंटेरोगेशन रूम से निकलने के बाद अपने ऑफिस भी नहीं गया था। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त उसके पास लगातार ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा का फोन आ रहा था लेकिन विक्रांत ये फोन पिक नहीं कर रहा था दरअसल उसे पता था कि ये फोन मिताली उसके पास इसलिए कर रही है क्योंकि विनोद ने विक्रांत की शिकायत उनसे की होगी विनोद ने मिताली को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि विक्रांत रोहन नेगी को इंटेरोगेट करने के लिए गया था जबकि डीएन नगर ब्रांच को इस केस से दूर रहने के लिए कहा गया था विनोद खुद अकेले तो विक्रांत से भरने की हिम्मत तो रखता नहीं था ऐसे में वो ब्यूरो चीफ मिताली का सहारा लेकर विक्रांत को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था इस वक्त विनोद के बारे में सोच सोच ही विक्रांत का मूड खराब हुआ जा रहा था अगर उसे पता रहा होता कि विनोद ऐसा कुछ भी कर सकता है तो फिर उसे इंटेरोगेशन रूम के बाहर ही सबक से खा दिया होता खैर विक्रांत उस वक्त विनोद के साथ किसी तरह की लड़ाई नहीं करना चाहता था दरअसल विक्रांत ये सब काम चुपके से कर रहा था ऐसे में वो नहीं चाहता था कि किसी तरह के विवाद की वजह से बात बाहर जाए इसीलिए वो ज्यादा कुछ बात बढ़ाए बगैर वहां से निकल गया था अभी भी विक्रांत के पास ऑफिस से मिताली का फोन लगातार आ रहा था लेकिन विक्रांत ने फोन को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर रख दिया था और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करते हुए सूर्य भले ही विक्रांत को यह पता लग गया था की टीना का कत्ल रोहन के सौतेले भाई अंकित ने किया था लेकिन फिर भी अभी अंकित को जेल के सलाखों तक पहुंचाने के लिए विक्रांत को कुछ पुख्ता सबूत और गवाह इकट्ठा करना होगा एक बार सबूत मिल जाएगा तभी वो अंकित का अरेस्ट वारंट निकाल सकता है अभी सिर्फ क्लू के हिसाब से विक्रांत को लग रहा था कि असली कतिल अंकित तलवार है इसे साबित करने के लिए विक्रांत को अभी काफी सबूत और गवाह इकट्ठा करने की जरूरत है जिस हथियार से टीना को मारा गया था उसे देखते हुए और जिस तरह से टीना ने मरते वक्त अपने कातिल का नाम लिख कर बताने की कोशिश की थी उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अंकित ने ही टीना को मारा था सबसे पहली बात विक्रांत को कोई ठोस गवाह ढूंढ कर लाना होगा अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो जिस दिन टीना का मर्डर हुआ था उस दिन अंकित तलवार अपने पिता वीरेंद्र तलवार के साथ बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था वो वापस लौटकर जब आया तब तक तो टीना का खून हो चुका था और ये बयान सिर्फ अंकित या उसके पिता मिस्टर तलवार ने ही दिया था बल्कि उसके यहाँ काम करने वाले स्टाफ मेंबर ने भी यही बताया था लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो ये बात झूठी लग रही है क्योंकि अगर अंकित ने टीना का मर्डर किया था तो फिर वो शहर से बाहर कैसे हो सकता है ऐसे में विक्रांत को सबसे पहले इस सच्चाई से पर्दा उठाना होगा हो सकता है कि ये सब लोग अभी तक झूठ बोल रहे हों इसके बाद दूसरी चीज है मोटिव ये तो प्रूफ हो रहा था कि अंकित ने टीना का मर्डर किया था लेकिन क्यों किया था इसका जवाब ढूंढना भी जरूरी था ये तो कन्फर्म था कि अंकित रोहन से पैसे को लेकर कोई मतभेद नहीं रखता था दूसरी चीज ये भी थी कि अंकित टीना को पर्सनली जानता भी नहीं था वैसे में उन दोनों के बीच दुश्मनी वाली कोई बात भी नहीं थी लेकिन फिर भी अंकित ने टीना का मर्डर करके अपने सौतेले भाई को फंसाया ये कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर विक्रांत चाहे जितनी थ्योरी बना ले वो अंकित को हाथ भी नहीं लगा सकता अंकित को कालिल साबित करने के लिए विक्रांत को इन दोनों राज से पर्दा उठाना ही होगा जब विक्रांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल चल रहा था कि उसे देर सवेर कोई न कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो उसकी इस थ्योरी को सही साबित कर देगा एक और चीज थी जिसके बारे में विक्रांत को पता लगाना था चाकू वो चाकू जिससे टीना का मर्डर किया गया था विक्रांत को उन दोनों चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के साथ ही यह भी पता लगाना था कि आखिर उस चाकू के हत् को बदला गया या नहीं और क्या उस चाकू के हत् को बदलने का कोई सबूत अभी भी मिल सकता है क्योंकि ये चाकू भी कातिल तक पहुंचने में बड़ी मदद कर सकता है और हाँ एक और चीज वो वो लड़की जो रोहन की दूसरी गर्लफ्रेंड थी क्या था उसका नाम मोहिनी हाँ मोहिनी मोहिनी के बारे में भी पता लगाना जरूरी था वो भी इस केस की इम्पोर्टेंट क्लू हो सकती है रोहन ने अपने इंटेरोगेशन में बताया था कि वो लड़की एक बार उसके घर के पास में मिली थी और रोहन तब उसे लेकर अपने घर के अंदर भी गया था तो हो सकता है की उस लड़की का घर रोहन के घर के पास में हो और क्या पता उस लड़की को अंकित भी जानता हो और हो सकता है कि अंकित के साथ वो लड़की भी मिली हो विक्रांत गाड़ी ड्राइव करते हुए ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सामने एक वाइट कलर की बेंच कार खड़ी दिखी विक्रांत ने जोर से अपनी रेंज रोवर का ब्रेक दबाया और उसकी गाड़ी का पहिया सड़क पर रगड़ खाता हुआ रुक गया इसके साथ ही हॉर्न की तेज आवाज ने विक्रांत को ख्वाबों की दुनिया से रियलिटी में लाकर खड़ा कर दिया गाड़ी रुकते ही मसिडी बेंच में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और वो अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से को चेक करने लगा ए मात्र दो सेंटीमीटर बचा है बनक गई थी गाड़ी विक्रांत ने उस आदमी की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए अपना थम्प दिखा दिया विक्रांत को एक बार के लिए तो समझ में नहीं आया कि ये आदमी बीस सड़क पर गाड़ी रोककर क्यों खड़ा हुआ है लेकिन फिर अगले ही पल उसको एहसास हुआ कि यहाँ रोड पर काफी जाम लगा हुआ है रेंज रोवर की सीट ऊंची होती और विक्रांत ने अपना सिर उठाकर सामने की तरफ देखा तो पता लगा यहाँ पर गाड़ियों की एक लम्बे कतार लगी हुई है विक्रांत ने गाड़ी का शीशा जैसे ही थोड़ा डाउन किया बाहर गाड़ियों के हॉर्न का शोर कान में दर्द दिए जा रहा था विक्रांत ने झुंझलाहट में गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ पीटते हुए कहा साला पता था मुझे, पता था था मुझे, जाम लगना है फिर भी चला आया इधर से उसने फिर अपने हाथ की घड़ी पर नजर डाली वहां उसने देखा कि अब तक छह बजने वाले थे ट्रैफिक जाम बहुत लंबा था दरअसल ये ऑफिस छूटने का पीक टाइम था ऐसे में यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही थी ऐसा लग रहा था कि आगे कोई पीछे भी गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी थी इस जाम से जल्दी निजात नहीं मिलने वाली थी अभी भी यहां से सूर्य डेंटल हॉस्पिटल तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी पर था और ये जाम देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वहां वहां पर विक्रांत टाइम से पहुंच ही नहीं पाएगा और अगर डुप्लीकेट टास्क के टाइम पर वो वहां पर नहीं पहुंचता है तो फिर वहां जाने का मतलब ही क्या हुआ एक बार के लिए विक्रांत को लगा कि शायद आज का डुप्लीकेट टास्क छोड़ना पड़ेगा वैसे भी अभी तक डुप्लीकेट टास्क में कुछ ना तो खास करने को मिला है और न ही कोई खास रिवॉर्ड मिला है विक्रांत आज के दिन के डुप्लीकेट टास्क को स्कीप करना चाहता था लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं इस टास्क को कम्पलीट करने की इच्छा भी हो रही थी इस वजह से वो बार बार गाड़ी के साइड विंडो से अपना सिर निकालकर आगे जाम के हालात जानने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ की हालत देखकर तो यही लग रहा था ये जाम खुलने में अभी कई घंटे लग सकते हैं। विक्रांत ने देखा कि भले ही रोड पर गाड़ियां कतार में खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन सर्विस रोड पर लगातार साइकिल और पैदल चलने वाले लोग आ जा रहे थे विक्रांत ने तुरंत फिर से अपनी गाड़ी पर नजर डाली अभी शाम के छह बजने में कुछ मिनट बाकी थे विक्रांत फटाफट फड़ गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी को वहीं लॉक कर दिया उसके बाद चाबी लेकर पैदल ही आगे की तरफ बढ़ने लगा इस सर्विस रोड पर भी काफी भीड़ थी लेकिन विक्रांत फटाफट फड़ सबको अपने रास्ते से हटाता हुआ दौड़ने लगा तकरीबन 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद वो ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां से इस जान की शुरुआत हुई थी दरअसल वहाँ बीच रोड पर दो कार आपस में भिड़ी हुई थी और ये पूरे सड़क को ब्लॉक करके ऑरिजेंटली खड़ी थी हालांकि वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले कार को हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब तक पुलिंग ट्रक या क्रेन नहीं बुलाया जाता तब तक इसे हटाना मुश्किल ही है और इतने जाम के बीच क्रेन ले आना और मुश्किल काम था खैर विक्रांत यहाँ रुककर अपना टाइम नहीं खराब करना चाहता था वह जल्द से जल्द सूर्य डेंटल हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था इसलिए यहां से आगे निकलकर वो फिर से दौड़ने लगा तकरीबन आठ से दस मिनट तक लगातार दौड़ने के बाद विक्रांत सूर्य डेंटल हॉस्पिटल के ठीक सामने पहुंच चुका था वह हाफ्ता हुआ हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर चला गया डुप्लीकेट टास्क इस हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही होने वाला था विक्रांत अभी हॉस्पिटल के ग्लास डोर को खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि तो उसे एक जोर की आवाज सुनाई पड़ी इसके साथ ही आँच के टूट बिखरने की आवाज सुनाई पड़ी ऐसा लगा कि ऊपर से कोई चीज नीचे जमीन पर आकर गिरी है आवाज बाहर की तरफ से आई थी ऐसे में विक्रांत तुरंत बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने देखा कि की बिल्डिंग के साइड में बनी पार्किंग में ही खड़ी एक कार के ऊपर छत में डेंट पड़ गया था और उसका शीशा भी टूट कर चकना चूर हो चुका था यह हॉस्पिटल सात मंजिल का था और हॉस्पिटल में कोई बालकनी भी नहीं थी ऐसे में जाहिर है कि यह आदमी सातवी मंजिल से ही गिरा होगा कार के पास भीड़ लगी, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए विक्रांत भी तेजी से इस कार की तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी कुछ और गिरने की आवाज सुनाई पड़ी इस बार कोई लड़की थी वो सीधे ही जमीन पर आकर गिरी इस औरत ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका था और वो अपनी जान गंवा चुकी थी ये औरत भी ठीक उस कार के बगल में ही गिरी थी विक्रांत को लगा कि शायद वो कार के ऊपर गिरा आदमी अभी जिंदा हो इसीलिए वो उसकी तरफ जोर से भागा जैसे विकांत कार के पास पहुंचा वहां का नजारा देखकर दंग रह गया दरअसल कार के ऊपर भी एक लड़की ही थी और उस लड़की के होठों पर हरे रंग का लिपस्टिक लगा हुआ था